संवादी ब्रह्म के समान ब्रह्म तत्व की उपासनाएं मुक्ति को प्रदान कर सकती हैं यह बात उत्तर का अपने उपनिषद में बहुत प्रकार से अनेक उपासनाओं का कथन करके सिद्ध किया हुआ है श्लोक का टीका चलेगा यथा संवादी भ्रमेण पर वृत्त से अभिप्रेता लाभो भवती एवं ब्रह्म तत्वोपासनाया अखिल अभिलसित ब्रह्म भाव लक्षणों मोक्षो भवदित्य संवाद ब्रह्म के द्वारा प्रवृत्त पुरुष को जो उसके वांछित पदार्थ का लाभ हो जाता है उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा अभिलषित जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति है वह भी हो सकती है अर्थ तो मोक्ष हो सकता है इसमें क्या प्रमाण है इधर किम प्रमाणम उत्तर यहासने मोक्षास्तःपनिषद अनेक प्रकार प्रमदत्पासना तो श्रुता उत्ता जिसने उपासना के दौरे तो मोक्ष होता है इसलिए ही उत्तर उत्तर उत्तरतापनी नृसीम उत्तरताप्योपनिषद नृसि पूर्वतापिनी और नृसि उत्तरतापनी उपनोपनिषद है तो से नृसिम उत्तरदापन उपनिषद में अनेक अनेक से ना को को ना के संबंधी को को सुनने मिलता देवी का भी उपासक रहे कि शंकराचार्य पीठ पर बैठे थे देवी की उपासना भी किए हैं इसे आदित्य नृसिम उत्तरदापन उपनिषद को लेते हैं उत्तरदार्पण लेकिन जिस प्रकार की ब्रह्मोपासना को कथन करें उस प्रकार ब्रह्मो की ब्रह्मोपासना चांदोकी में भी है वृदानक में भी है तैत्री में भी है अन्यत्र भी है प्रसिद्ध दसोपरिषद में भी है इन ये जो अपना जिसका मैं खूब अभ्यास जिनकी पर किया है खूब नृषि उत्तर दात परिषद उत्तर पूर्व परिषद उसी के मंत्रों को लेकर जाकर कथन करते हैं इसलिए यह मत सोचिए कि परिषद में ब्रह्म उपासना है ऐसा उल्टा दिमाग में नहीं रखना हाँ दस भी चिंतन की प्रक्रिया पड़ेगा संवाद भ्रम क्या है उसमें क्या होता है कैसे होता है और अभी अभिछ, अभिष्ट फल प्राप्ति कैसी होती है ये सब बताना जरूरी है इसलिए आप संवादि भ्रम के बारे में सबसे पहले चर्चा करना चाहते हैं संवाद युक्त प्रपंचितुम संवाद प्रतिपादक वर्तिके संवाद प्रतिपादक श्लोक वार्तिक को इसी दला रहे्लोक वार्तिकार्तिक वार्तिक इकट्ठे देंगे दो तीन चार पांच श्लोक जो है सुरेश्वराचार्य का है वार्तिक है को लिखा हुआ वार्तिक से है मणि प्रदीप प्रभर मणिबुद्याधावत तो मिथ्या ज्ञान अविशेषेपी विशेष अर्थक्रिया प्रति मणि प्रदीप प्रभ मणि प्रदीप, प्रदीप प्रभय मणि के प्रभा और प्रदीप का प्रभा है वास्तव में और आदमी ने क्या सोचा है दोनों को मणि का ही प्रभाव समझ दिया मणि के प्रभाव को समझने वाला भी प्रभा सामान्य समझ रहा उसको मालूम नहीं है मणि का प्रभा है मान ले रहा है कि ये जो प्रभा जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो का है मणि मणिप्रभा को देखने वाला भी मणि का ही प्रभाव समझ रहा है और दीप प्रभाव को देखने वाला भी मणि मणिप्रभा समझ रहा है इन दोनों को अभी निश्चय नहीं ये मणि का ही प्रभाव है कि किसका प्रभाव क्या है प्रभाव को देखा उन्होंने केवल अतः कहा जाता है भ्रम प्रभा सामान्य में मणिप्रभा ऐसे समझना भी भ्रम है। भले वो मणि मणिप्रभा में प्रवास समझ रहा हो इन पहले उसको मणि नहीं दिखा है जब तक मणि नहीं दिखाया गया है प्रवास समझना ये उस को चला चलने का फल क्या मिला उसको मणि मिल गया उसका नाम संवादी भ्रम हो वहां और इसी प्रकार दूसरे ने प्रभा में मणिप्रभा भ्रांति करके गया लेकिन उसको वहां दीपक मिला उसको हम कहते हैं विसंवादी वही कार्य मणि प्रदीप प्रभयो होने मणिप्रभा और प्रदीप प्रभयो हो मणिबुदिया उन दोनों प्रभाओं को देख करके दोनों आदमी को क्या पुती हुई मणि की बुद्धि हो गई है अभिधावतो और पाने के लिए दौड़ पड़े दोनों मिथ्या ज्ञान अविशेष भी यही दोनों को दोनों के अंदर मिथ्या ज्ञान समान रूपेण में भ्रम ज्ञान समान है प्रभा सामान्य में आपके अपनी कल्पना हुई ना मणित्व मणि का यह प्रभा है ये जो आपकी कल्पना है वो प्रभाव मणि सहित तो दिखाई नहीं दे रहा है मणि रहित तो दिखाई देता वो प्रभा में अब कोई लाइट जला रहा है उसका आप यहाँ से सोचेंगे वो क्या लाइट है आप कल्पना करते रहेंगे कई बातें तो दूर से ये रहे हो आप सोचे टॉर्च लाइट हो सकता है मोटरसाइकिल का लाइट हो सकता है नहीं कोई भी चीज कल्पना कर सकते हैं प्रकाशित नहीं था आपको समझ ये अब मान लो अपने टॉर्च गाइड समझ के समाधि लाइट जल रहा है वो भी ब्रह्म हो गया आज के लौकिक व्यवहार में भी इस तरह के ब्रह्म देख सकते हैं अब आगे बताएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से भी समाधि भ्रम सिद्ध है अनुमान प्रमाण से भी समाधि भ्रम सिद्ध है और श्रुतियों में आगम प्रमाण से भी प्रमाण संवादि भ्रम से दोने से संवाद भ्रम यथार्थ फल नहीं देगा यह कोई कह नहीं सकता तीन दिन प्रमाण रहा है भ्रम से प्राप्ति से भी है एक था ही है, चोरों का अनुमान भी करेंगे अभी दिखाएंगे कैसे उसको हो गया वो तो दिखाएंगे वाष्प तो तो हो रहा था वाष्पाष्प में धूम की भ्रांति हो गई उसको हो गया वो भाग्यवशा था कोई जला भी रहा था धुआं नहीं था कोई जल रहा था जब पानी उबाल रहा कुछ उबाल रहा था उसके बाश निकल रही थी उस बाश को धूम समझ करके गया वो उसको अग्नि मिल गया समाधि ब्रह्म अनुमान हो गया ना वहां पर अनुमान कर ले धूप बाश में धूप धूम मान करके अनुमान कर लिया अत्र धूमवतवादी भ्रम अनुमान है इस आगम प्रमाण भी देंगे विशेष अर्थ क्रिया प्रति दोनों दौड़े हैं लेकिन अर्थक्रिया प्रयोजन प्राप्त कराने वाली क्रिया में विशेषता देखने को मिलता है एक को मणि मणि मिला, मिला। दूसरे को मणिमिलाज कर लेना उसके बाद तत्पुर समाज सुरुष उन दोनों के प्रभा और फिर उसका सी काचन मणिप्रभा दिव प्रभायां या मणिबुद्धि मणिप्रभा में जो मणिबुद्धि हुई है और दिप में जो मणिबुद्धि हुई है दोनों ही बुद्धि कैसी है सा मिथ्या ज्ञान ज्ञान ही है क्यों अतस्विन तदबुद्धि तत् क्योंकि अतत्ति हो रखा है अथापि मणिप्रभा मणिबुद्धि और इसलिए भी स्पष्ट समझ लेना लेकिन मणिप्रभा को देखकर के जो मणिबुद्धि हुई सार्थक क्रिया कारणी वो अपना प्रयोजन को सिद्ध करने वाली क्रिया को प्रदान कर, कर दिया है मणिप्रभा में जो मणित भ्रांति हुई है वो सफल भ्रांति रहा सफल प्रवृत्ति का कारण ही भूता भ्रांति अर्थक क्रिया कारिणी भ्रांति कहते हैं प्रयोजन को देने वाली क्रिया के अनुरूप जो भ्रांति सफल प्रवृत्ति क्रियाजन क्रांति पुरुषस्य कि मणिबुदी से उस एक आदमी को को का प्राप्त हुआ और इतरे से और तो दूसरे इति दौड़ता इसलिए फल प्राप्ति अनुकूल क्रिया में विषमता देखने को मिल रहा है अब इसी दृष्टान और समझाएंगे विस्तार रूपे तीन वार्तिकों वार्तिक वार्ति व्याचि दीपो अपतर वर्तते तत्प्रभा दृश्य तथा अन्यत्रे प्रभा क्या दो तो मंदिर ले लेंगे वार्तिक का दो मंदिर ले रहे हैं क्योंकि पहले जमाने मंदिरों में रात भी 24 घंटा दीपक जलते रहता था और आभूषण भी देवताओं पर लगाए रखे रहते थे आजकल तो चोरों का तो भय ज्यादा हो गया है तो इसीलिए सारे काल के आरती के बाद सारा जेवर उतार के बंद करना पड़ता है तिजोरी के अंदर नहीं था। कौन खोलता था पड़ा है भगवान के ऊपर कोई छूता नहीं था तो चोरों के और क्या करना पड़ता है और मैं कि आराम से करने से को नहीं, भगवान को कौन से भोजा है सारा संसार जो पाल रहा है उसको उतना आभूषण भोजा है क्या हम लोगों को लेटने में परेशानी और रावन को दस खोपड़ी खोपड़ तो थी। लेटने में क्या परेशानी हुई सिद्धि एक बना लेता था क्या प्रमाण पूछोगे प्रमाण साहब है सीता को चोरी करने आया जब दस तक एक था एक बना के आया था ना किस बंदा उसके सामर्थ्य था जब चाहे तब दस में बैठ जाए जब चाहे दो बना ले, चाहे एक बना ले चाहे चार बना ले उसकी मर्जी थी एक तो कर, कर लेता था बाकी टाइम बैठकर दस तो बैठता था ऐसे मानने में कोई आपत्ति नहीं करता लग चीज है एक कथा के दृष्टि में भी कोई दोष नहीं है बैठ सकते हैं क्या दिक्कत उन्हें कौन सा आपत्ति सामर्थ्य उनके पास भी कम है क्या जो पहन के भी सोच जाए तो उन्हें कोई बोझा नहीं है उनका नाम के पृथ्वीधर, धर जो सूर्य के अवतार में क्या किया भगवान ने वरावतार में अपने दो दांत में सारा पृथ्वी उठा लिया वरा अवतार में यही तो किया भगवान ने अपने दो दांत में पूरा पृथ्वी को जो समुद्र में रखे रहे उसको उठा कर ऊपर खड़ा कर दिया और जो सारे पृथ्वी दो दांत को उठा सकता है उसके आपकी जो एक किलो जेवर कौन सी वजन होगा कोई वजन है वो उसके शरीर भी सो सकते कोई आपत्ति नहीं मतलब हमारा भावना क्या करता है हम लोग तो अपनी भावना से जैसे करें वैसे कभी नीला पीला कुछ पहना देते हैं कभी कुछ पहना देते हैं कभी तो पूरा बिल से अलंकार करने कभी फूलों के अलंकार कभी मक्खन का अलंकार कभी कुछ अलंकार यहाँ तो उत्तर भारत में देखा दक्षिण भारत में जाओ जैसे दूसरे कपड़ा पहना लेते हैं तो उनको कपड़े फूल का जेवर तो भय तो से उतारते है बाकी तो भक्ति से होता है ऐसा इसमें तो भी और से क्या दिक्कत है भावना है ना जेवर उतारने में तो भय भयकाल में कोई संशय नहीं है बाकी चीज उतार करके सा पहना में अपनी भावनाती है ये तो मैंने पहले ही कह दिया भगवान को ओर से बाहर हो रहा है पहन लेते पहन के भी सो सकते ये तो अपनी भावना है की चोरी का डर है अनेकों कारण है की हम निकालते हैं कोई जरूरी निकालना पहले जमाने में पड़ा रहा था कौन छूता आज का तो समय से हो घंटे भी उतार कर ले चोरी घंटा भी उतार के, <laughs> भी उतार के लगा, अंदर बंद करना पड़ेगा पैरदार को रखो बंदूकधारी को ऐसी हो गई कल हो गए भगवान के सर के ऊपर हाँ पैर रख करके घंटी चोरी करने चढ़ाता ना एक आदमी भगत ने कहानी है भगवान प्रकट हो गए उस पर कृपा कर ये तो अपने आप को चढ़ा दिया। भगवान सोचा, कमाल लो तो फूल चढ़ाते पानी चढ़ाते हैं तो अपने आप को चढ़ा दिया है मेरे ऊपर, अर्पण कर दिया भगवान ने ऐसे सोचकर उस पर दया की, ऐसे कथा कर लोग बता, घटना घटी कभी तो है इस तरह तो सब भक्ति की अलग अलग भावना है अलग अलग विचार है तो आप अच्छा ये सब चोरी के के भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए। <थे। laughs> <laughs> <थे। laughs> <laughs> है माने, माने अब बोलोगे तो आप गोलेंगे आप कहेंगे हमारी परंपरा है ये भय से नहीं कर रहे हमारे रीति रिवाज है हमारी रीति रिवाज तुम प्रश्न रीति रिवाज चलता है ना ऐसी नहीं है वहां क्योंकि अनेकों प्रमाण है देखो रसखान की कहानी क्या था वृंदावन के रसखान की कहानी में तो जेवरी तो कहानी है कि ऐसे ही तिरुपति बालाजी का एक कहानी आता है वो भगती है बालाजी नाम का भगती था कई कहानी जगह जगह प्रसिद्ध हो बता रहा हूं और भी क्षेत्र में कई जगह ऐसे दृष्टानी कहानी का मतलब मणि भगवान पर रात्रि भी रहा था hmm. इस पर बोल रहे थे जो के के दरवाजे छेद था। था और रात दीपक भी में रात रात भर भी। आज बहुत मंदिर रातर रहता है तो इसलिए दोनों उल्टा चारों दीवार के भीतर तो उसके प्रकाश बाहर जा रहा है कहां से जा रहा है इसके दरवाजा में छोटा जाते छेद है चाबी का एक छेद समझ लो या चाबी डालते उसी का छेद होगा कोई छेद था दरवाजे उसद से प्रकाश निकल के बाहर जा रहा है ये था अन्यत्र जैसे कि अन्यत्र हुआ करता है मैंने घर आदियों में भी और इसी प्रकार से अथवा क्या था अन्य मंदिर अन्य मंदिर है दूसरे मंदिर में क्या है तृष्टा मणे हे प्रभा ठीक इसी प्रकार से मणि का प्रभाव ही था मतलब मूर्ति में मणि लगा हुआ था जेवर लगे हुए थे उसे मणि लगा हुआ है झड़ा हुआ है उस मणि का प्रकाश उसके दरवाजे खिड़की किस अच्छे से निकल के बाहर जा रहा था ठीक है कश्मीर चिन्ह अपवर्ग शांतर दीपाह किसी मंदिर में दीवारों के भीतर में एक दीपक जल रहा है तस्य द्वार उसके बाहर द्वार में उसके वर्तुला उपलब्ध है जिस रत्न के प्रकाश निकलती हो गोल आकार में चमकता हुआ वैसे ही दिख रहा था तथा अन्य स्मंदिर है इसी प्रकार दूसरे मंदिर में अपोरग शांत सदस्य रत्न प्रभा दीवार के भीतर में स्थित रत्न का जो प्रभा है द्वार बहिर्द्वार दीप प्रभाव रत्न सामान उपलब्ध है उपलब्ध थे रत्न के प्रभाग के समान वहां भी उपलब्धि उपलब रहा है दूरे प्रभा दृष्ट मणिबुद्धिया प्रभाया मणिबुद्धिस्तु इथ्या ज्ञान द्वोरपी दूर दो, दो आदमी ने उस प्रकार के प्रभावों को देखा अयम अयम मणिमणि दोनों ने बोला आज तो खुल गई हम दोनों के के मणि मिलेगा बड़ा महंगी मणि जरूर मिलेगा ये देखो बड़ा सुंदर मणि का प्रभात दिख रहा है बुद्धिया दो पुरुषों अभिधावन क्रुदा ऐसे दो पुरुष दौड़ पड़े उसे प्राप्त करने के लिए तो यो दो यो भी, उन दोनों को वास्तव में क्या है प्रभा विषय जायम मणि ज्ञानम भ्रांतमेव प्रभा के विषय में उत्पन्न जो मणि का ज्ञान वह भ्रांति ज्ञान ही है न लभ्य ते मणिर दीप प्रभा प्रत्यपिधावदा प्रभा यादा अवश्यम लभ्य तेव मणिर्मणि न मणि दीप प्रभा प्रत्यपिधावधा दीप प्रभा की ओर दौड़ता हो आदमी को मणि का लाभ नहीं होगा इन मणि की प्रभा मणे मणि मणि मणि की ओर अवश्य हाँ, उसको का लाभ होगा ही इसमें कोई संशय नहीं है जा रहे हैं इन फल में भेद इसलिए फिर भी देख लीजिएगा दिव प्रभा में क्या हुआ मणिबुद्धि धावधा पुरुष थे मणिबुद्धि करके दौड़ता हुआ पुरुष को मणिक लाभ नहीं होता मणि प्रभाया मणि बुद्धिया धा होता मणि की प्रभाव करके दौड़ने वाले को मणिर लणिकालाभ होता ही है क्या प्रत्यक्ष दृष्टान्त प्रत्यक्ष प्रमाण का दृष्टान्त हो गया ना अभी अब सार देंगे इन चार श्लोकों को सार अब भगवत प्रकृति की माया इत्यता ठीक है इस का तात्पर्य आपने जैसे बताया वैसा ही हो गए लेकिन उस प्रकृति में संवादिक्रम की जो चर्चा चल रही थी उसमें इसका क्या लाभ होगा मणिप्रभा मणिभ्रांति संवादि भ्रम उच्च दीप प्रभा में भ्रांति करना इसी का नाम विसमवादी संभ्रम कहा जाता है विसमवादी भ्रम और मणि मणिप्रभा मणि की भ्रांति करना इसी का नाम संवाद भ्रम कार्यक्रम प्रभाया मणिभ्रांति में मणि मणिभ्रांति हुई है ऐसी को विसंवाद्रम नाम से विद्वान लोग कहा करते हैं मणिलाित क्यों मणिलाभ रूपी जो उसका फल था जो लक्ष्य था उसको वहां उसकी प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ मणिका लाभ रूपा फल प्रदान करना के अनुरूप क्रिया को प्रदान में प्रवृत्ति कराया है इसलिए संवादि भ्रम कहा जाता है विद्वानों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से संवाद्रम सिद्ध हो गया एवं प्रत्यक्ष विषय संवाद्रम दर्शि हनुमान हनुमान विषय में भी संवादि को दिखाना चाहते धूमतया बाष्पूमतया बुद्धवा तंगाराद वन दृक्षया ल संवादिमो मद बाप वोरिया और बंगाली लोग वह नहीं बोलते वही बोलते बॉय और वह बो अः अलग नहीं उनके पास नहीं कि और बिहार में तो रडी और अबेदात रड को अभेर करते घोड़ा को घोड़ा करते घोरा सड़क पर फरक फरक कर दौड़ता सारे टक्करों का रकार कर दिया घोड़ा सड़क पर फड़क फड़क के दौड़ता है ईश्वर हिंदी है ना सब डकारों के रख कर दो घोड़ा सड़क पर फर फरक फरक के दौड़ता है बिहारियों में ज्यादा ऐसा तो कई क्षेत्र पूरे बिहार में से नहीं अधिकतर क्षेत्रों में डको रह गुरुजी गुरुजी जी गुरु जी अलग कहीं शाह कर देते हैं को हाँ कर देते हैं राजस्थान में है? सकार को वेद में भी हुआ है सरस्वती को सरस्वती वेद में आया है हाँ। इसलिए हाँ कर देते अनुभव हुआ पता को क्या समय हुआ हाथ हाथ तब पता चल साढ़े सात साढ़े सात को हाड़े हाथ कर दिया दोनों सकार थे कार्य कर दिया उसी ने सड़क जाना है? ही हड़क बोलते। इसी सड़क चले जाता है वही पे आश्रम पे उसका अवसर क्या है हड़क ही हड़क पता क्यों उस क्षेत्र में वल्लभाचार्य की संप्रदाय के ब्राह्मण ज्यादा है वल्लभाचार्य वाले लोग शिव नाम बोलना पाप समझते शाह का शिव नाम में शकार आया ना वो शकार को चांद करना पाप ताले शकार के चक्करों ने शकार को भी मिटा दिया ताले भी को भी को को कर देते हैं ये कौन सा मंदिर है वो शिव मंदिर है शिव मंदिर में नहीं बोले पाप लगेगा तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वाष्प वेदात वा रडियोर अभिभात हसेओात है ना हसे और अभिवादेद तो वर्णों में होता है छापने वाष्प भी छपा कहीं वाष्प भी छपा हो तो भ्रांति में नहीं पढ़ना दोनों ठीक है अंगार का अनुमान कर लिया उस जगह पर जरूर जो अग्नि है अनुमान कर लिया देखा वाष्प को और अग्नि का अनुमान कर लिया क्यों उस में धूम की भ्रांति हो गई इस संघ का नाम संवादी भ्रांतिपूर्वक हुआ उस अनुमान के, के लिए प्रवृत्त हुआ वो प्रवृत्त होकर देखा होगा जो चलता था ना इंजन वो इंजन में क्या होता था जो जला देते वो स्टेशन पर जब रुकता था वो बीच में छोड़ते थे श भूर भूल बड़ा तेज निकलता है ऊंचाई जाता है भयंकर वास होता है अब दूर से कोई देखेगा तो कुछ समझेगा और समझ के वहाँ आगे जैसे आग भी तो मिलेगा क्योंकि वहां पर गिराते भी है कोई भी झाड़ते हैं ना वो कोयला गिरता है नीचे वहाँ आग भी मिल जाती है। था तो भ्रांति भ्रांति से चला अग्नि मिलेगा समझ करके तो उसको धुआं समझा धूम के मूल में मेरे को अग्नि मिलेगा सोच के चला तो अग्नि वही कार्य के प्राप्ति कैसे हो गई प्रार्था भगवत इच्छा से भगवान कृपा से संबंध सदि भ्रम होता उसको संवादी भ्रम कहा जाता है अनुमान कृत संवाद क्वचित प्रदेश स्थित धूमत्व ने निश्चित किया क्वचित प्रदेश में लगातार निकलता वाष्प को धूम करके निश्चय करके तन मूल प्रदेश के मूल प्रदेश में प्रदेश अनुमान, बना बना अनुमान, कर अनुमान करने के पश्चात तार्ञान को लेकर प्रवृत्त पुरुष केण दैवगत्या यदि अग्नि त्रोपलबित दैव गति से मानुष को अग्नि अग्नि प्राप्त हो जाए तदा वाष्पीशियम धूम ज्ञान समाधि कहा जाता है वाष्प विषय जो संवादी धुम ज्ञान तो वो संवादि भ्रम है आगम विषय आगम में भी ऐसा ही अनेकों दृष्टांत दृष्टान गोदावरी मत्ता युदकम गु संवादी भ्रमो मत गोदावरी नदी का जल था उस गोदावरी नदी का जल को गंगा जल समझ गया और उसको अपने सर पर लगा लिया उससे भी उसको पवित्र हो गया शुद्ध हो गया वो भी गोदावरी नदी भी एक श्रेष्ठ तीर्थ है उसके भी जल से अब नहाओगे तो भी शुद्ध हो जाओगे एक उसे गंगा की भावना करके नहागे तो भी शुद्ध तो हो ही जाओगे अशुद्ध तो नहीं हो जाओगे ना गोदावरी mm को गंगा समझ के नहा लेगा तो अशुद्ध नहीं होगा शुद्ध ही होगा गोदावरी को गोदावरी समझ के नहाता तब भी शुद्ध हो जाता लेकिन गोदार गोदी अगर न समझ गए सप्त नदियों में नाम है सरस्वती नर्वदे चंदुकावेरी जले स्मिन सनिधि करो सुबह बोलते हो सबे नहीं बोलता है ऐसे नहा लेता है क्या आदमी ना जग बोलना चाहिए इसको जल में आह्वान करो कोई भी जल रहे पवित्र हो गया भावना है ना भावे विद्य देवो न पाषाणे न काष्ठ भाव में देवता विद्यमान है काष्ठ या पाषाण वास्तव में देवता विद्यमान नहीं समाज भ्रम ये तो है ना मूर्ति की पूजा करते भगवान विष्णु प्राप्त हो जाते हैं उनको क्या तो मूर्ति विष्णु है क्या पत्थर है विष्णु की भावना किया भ्रम है ये है ना अविष्णु में विष्णु की ज्ञान कर ले ये तो अपने समाधि भ्रम से मिल गया हमको विष्णु सारे चीज़ में सही गंगा भावना कर दो तो भी ये कहीं भी ना है, उस नह्वान कर दो ये सर्वे तीर्थ कह थो सर्वे समागंतो, तीर्थ अत समागन तो प्रसन्ना वरदा तो सर्वे समुद्र अत्र आगछन तो प्रतिष्ठा भवन दो प्रसन्ना भवन दो वरदा भवन दो यही होता है बोलना हम तो बचपन से बोले बोले आदत हो गया है इसलोक बोलना है सभी उसमें सारे तीर्थों का आह्वान करो झंझट कर तो क्यों हम वो करें नहीं तो सारे तो तीर्थों का आह्वान कर देंगे सारे समुद्रों का आह्वान कर देंगे क्या जरूरत ही नहीं रहना वहाँ वहाँ खड़े होकर बोलने की जरूरत है बल्कि वहाँ सारे तीर्थों को बुला लो गंगा तो है ही इनमें और भी सारे तीर्थ आ जावे सारे समुद्र यही आ जावे और हमारा उद्धार कर देवे जहां गंगा नहीं वहां वहां भी करो गंगा में भी खड़ा करके कर, विर्ष्टि, लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करे मोले तो गोविंद प्रभात कर दर्शन पहले उठ के ही बोलना ऐसा मेरे कर दं दंत मंजन ग और किसको पहले सोच रहा है तो सोच का मंत्र फिर दंत मंचन का मंत्र स्नान तो का मंत्र में तो बहुत दिया है। सब दिया हुआ है पुराने पुस्तकों में सभी है दैनंदिनी प्रक्रिया है ये दैनंदिनी क्रियाएं हैं ये सब नित्य क्रिया दोस्त तो, तो नाना ही है रोज शोच जाओगे रोज ब्रूस करोगे तो जैसे रोज बोलना है खरी चीजें गोदावरी गंगो मतवा विशुद्ध है संप्रोक्ष क्षवादिवरी गोदावरी, गोदावरी का जल भी विशुद्धि का कारण है आगम से सिद्ध है अतः तत्विस्तव उसकी प्रोक्षण से विशुदित तो होती ही है अथापि फिर भी गोदावरी उद के यादंगोदि गोदावरी का जन्म जो गंगा की बुद्धि टंकी का में जो गंगा की बुद्धि हो जाए है? सा वो तो कोई संशय ही नहीं है फिर भी वो विशुद्धि को प्राप्त कराता ही चंगा तो कटोती में गंगा इसलिए कहास्त्रों के आदर पर तो बने सब कहा भावना के ऊपर निर्भर है और आज सबरे दौड़ रहा है वहां पर गंगा जी में नाप भी रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन भावना ही ना हो तो फायदा नहीं चले तो दिखावटी कर रहा हूं लोग समझे तो सदेश गंगीर है महान है लोगों की वारवाही के लिए कर रहा है तो बेकार है उसका करना और तब समझ के कर रहा है प्रशंसा के पात्रता के लिए नहीं कर रहा हो तब तो ठीक है भावना तो है आते बाटी में स्वागत कर ले तो क्या कर टंकी का जल भावना कर लेते यही सारे तीर्थ हैंगा ही नहीं सारे समुद्र गंगा के वो तो, तो सर्वश्रेष्ठ ही है सर्वनदियों भगवान खुद ही बोल दिया सभी नदियों में गंगा गीता जी अच्छा ये सर्त्या कोई छोटा कोई भावना की बात अब भगवान ने विभूति हूँ मैं क्या यदि क्या भगवान क्या अंत में कहा सब कुछ मेरे द्वारा धर्म उसमें सतरजतम उपासना के लिए आपको भेद करके बता दिया सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा क्या दिया दिया। एक उपासना के लिए भावना ही नहीं होगी आपकी हो क्या कहा श्रद्धा करोगे आपकी श्रद्धा क्योंकि आदमी अज्ञानी जीवन का हाल यह है इनको अपनी बुद्धियों को एक जगह केंद्रित करना पड़ता है एक जगह फंसानी पड़ती है हाँ विशेष केंद्रित नहीं करेंगे तो भी श्रद्धा के की नहीं बराबर कर देंगे तो आप किसी ने में भावना नहीं करेंगे आप इसे भावना भगवान गंगा सर्वश्रेष्ठ की सब दुनिया की भावना हो गई गंगा महान है उसकी प्रशंसा गाई गई शास्त्रों में सब जगह में उसके अवतरण की कथा अरे अन्य नदियों के अवतरण की नहीं मिलती है गंगा अवतरण की जबरदस्त कथा कर दी सब प्राणों में डाल दी गई आग उसके चकर में क्या हैंगा मैया जोड़ेंगे करेंगे उतारेंगे सरदा आपकी बुद्धि एकाग्र तो हुआ एक जगह तो तो पे ये उदारेंगे फंसा दिया अब छत्तीस देवता जब तक कर रहे कोई कुछ करेगा कोई ठिकाना नहीं होता मिटने को तैयार राम के नाम पे मिट रहे हैं कृष्ण के नाम पे लगा दिया ना आपको बुद्धिमान फिट कर दिया है को हमें एक जगह केंद्रित स्व करने की क्षमता लोगों में नहीं है इसीलिए क्या करना पता कहीं एक जगह देखो बोला जाए केवल आम आदमी के वेदांतियों भी कह रहे हृदय में देखो पहले ब्रह्म हृदय में ध्यान करो हम ब्रह्मा जो असो स्व हम अस्मी है ना परिषद तर जो सूर्यमंडल में हो व्यापक ब्रह्म कहा है सूर्यमंडल सूर्यमंडल में देखो और जो वो है वो यहां है में में जो यहां है सो यहां है हृदय ऐसे करके वो व्यापक ब्रह्म को पहले दिव्य तेज में केंद्रित किया उस दिव्य तेज से आपके अंदर दिमाग जो दिव्य तेज उसमें केंद्रित कर दिया फिर सबका आधार कुटस्थ हृदय में मान करके वहां भावना करने को कह दिया सारी उपासना ऐसी चाहे ब्रह्म उपासना हो चाहे कोई भी हो क्योंकि अपने मनुष्य का बुद्धि विक्षिप्त अवस्था वाला है बिखरी हुई अवस्था वाला है वो एक में केंद्रित अपनी सारी श्रद्धा विश्वास भक्ति प्रेम सारी चीज एक भी उड़ेल नहीं पाता उसके लिए भगवान ने विभूतियों को गिना दिया तुम इसमें कब अपने मन को यहां लगा इन विभूतियों में तुम लगा दीजिए अपने मन एकाग्रवस्था प्रपक्त हो जाए क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ है ना पांच अवस्था में क्या है योग सूत्र में मूढ़ अवस्था फिर क्षिप्त फिर विक्षिप्त एकाग्र पांच भूमि है चित्त योग सूत्र का एकदम पहला सूत्र में शुरू में व्यास ना वर्णन करते हैं इस बार मूड तो एकदम पत्र सब में समझो मूड को तो गिनती नहीं है कितने हैं क्या है क्षिप्त थोड़ा अभी उनको विवेक बिल्कुल नहीं जंगली आदमियों को ले लेना एकाग्र साधक योगी जो साधना में निष्ठ एकाग्र कर चुके चित्त को काफी हद तक और निरुद्ध ज्ञानी पुरुष जो समाधिक समाधि में बैठे हुए ज्ञानी और समाधि में रहने वाले लोग इसलिए ये विक्षिप्त मन को एकाग्रता में लाने के लिए ये उपासना है और उपासनाएं जितनी हम करते हैं उन उपासनाओं का मूल जो हमारे पास ज्ञान है ना खोपड़ी में जो ज्ञान लेकर हम उपासना कर रहे हैं वो ज्ञान सदा भ्रम ही होता है पत्थर को विष्णु मान लिया जल को गंगा मान लिया मैंने हर चीज में जो वो है नहीं उसमें वो चीज मान करके हम चलते हैं भले सब फल मिल जाता है हम लोगों को हमारे शास्त्र का विश्वास है जो विधान है उसके अनुसार जैसे लोक में देखा प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान प्रमाण देखा आगम प्रमाण भी है सिद्ध है कि संवादी भ्रम से भी वाचित लक्ष्य फल को प्राप्त कर सकता है, इसलिए उपासना पाएंगे अधिक और विस्तार समझाएंगे उदाहरण एक उदाहरण दे रहे देखो ज्वरेण आप नारायणम स्मरण मृदस्वर्गम वाप्रोती सुबो मतः अजामन की कहानी भागवत में नाम स्कंद रूप स्कंद है ना अलग नाम की महिमा बताई जाती है तो नाम से देख लो क्या था उसको रोगग्रस्त हो गया था अजामिन संपात निकट में मृत्यु आ गया था मरणासन वो अपना बेटे का नाम पुकार रहा है नारायण नारायण आज नाराय नाराय। वो बच्चा खेल रहा था और मृत्यु काल में उस बालक में नारायण नाम पुकारने की वजह से भयंकर लड़ाई हो गई यमराज जी के दूतों में और विष्णु के दूतों के बीच में अंत में जीत विष्णु दूतों की ही और नारायण उस अजाम को विष्णु प्राप्त हुआ कहानी संवादी भ्रम तो है यार अनारायण में नारायण की भ्रांति हुई नारद की कृपा से नारद जी नहीं तो कहा था उसको इसका नाम नारायण रख दो बिना संतों की कृपा ऐसे नाम रखने से फायदा नहीं होता है इसके भी पीछे वो पावर देने वाला चाहिए नहीं तो आजकल सभी लोग नाम रखे भगवान के नाम रखते ही हैं लोग लेकिन मरते नाम लेते हुए तो भी भगवान थोड़े मिल रहे हैं उनको क्यों इतना को कर्म कर रखे जिंदगी भर यह कम को कर्म नहीं किया है पावर मिल गया ना मंत्र हो गया वो जो नारायण शब्द के माध्यम से मिलने से वो तो नारायण भले बालक का नाम था वो मंत्र के सदृश हो गया और उस अंतिम के कई वर्षों तक वो अपने बच्चे का नाम नारायण नारायण पुकारते पुकारते मानो भगवान का नाम लगातार करता रहा इस वजह से उसको सारा पाप धुल गया अंत काल नारायण स्मरण करने से मोक्ष नहीं बहुत स्वर्गों का भी प्राप्त ये भी संवादी भ्रम का आदिष्टान प्राण मोक्ष कहा तो ज्ञान के बिना मिलने वाला नहीं ये अलग बात वहां गया वहां जाने के बाद वहां भी ज्ञान प्राप्त हो जाए मुक्त हो सकता है ज्वरें ना प्राप्त पुरुष ज्वर के द्वारा सन्निपात को प्राप्त हुआ पुरुष मृत्यु के सन्निकट प्राप्त जो पुरुष है वह इदम नारायण स्मरणम मम स्वर्ग साधन में ज्ञान मंत्री ये जो मैं अंत में अब नारायण बोल रहा हूं ईश्वर मुझे स्वर्ग मिलेगा ऐसे ज्ञान नहीं है उसको जो नाम उच्चारण कर रहा है उस नाम उच्चारण के वजह से मुझे स्वर्ग मिलेगा ये उसको मालूम भी नहीं था यदि ज्ञान मंत्रा भी सन्न्यपात प्रयुक्त भ्रम वैशात से मृत्यु नजदीक होने से तत्प्रयुक्त भ्रम के वजह से साधारण पुरुष और साधारण पुरुष होने चैत्यादिवत बने कीचकादियों के समान नारायणम स्मरण नारायण को स्मरण करते हुए मृत मर जाने से स्वर्गम वापन हरि हर दिपा दुष्ट चित्तर स्मृत हरि क्या करता है सगल पापों को हर जाता है दुष्ट चित्तों के द्वारा भी यदि स्मृत हो जाए तो आकृष पुत्र अघवान यदा अजामिलोपी नारायणी तिम्रियमाण इक्तिम आकृष्य पुत्र अघवान अघवान देखो विशेषण क्या अजामिल को अघवान पापवान है पाप मय पुरुष अघवान तो। अजामिल यद आकृष्य मरण काल में जोर से चल्लाते हुए नारायणी तिम्रियमाण सं नारायण नारायण करके मरता हुआ जो कहा था मुक्तिम इसलिए उन पापों से मुक्ति उसने प्राप्त कर लिया इसलिए अगवान जान के बोलाई मुक्ति की कैसी मुक्ति उन पापों से मुक्ति जो अगवान था अब कैसा हो गया वो पुण्यवान हो गया अतिविष्लोक प्राप्त इत्यादि <coughs> पुराण वचनेभ्य अत्रापि नारायण पुत्र नाम पुत्रनाम तो ज्ञान भ्रांतिरव नारायण पुत्र का नाम किया तो किया थी से उसको सफलता हुई एवं त्रिविध प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों के द्वारा संवादि ब्रह्म के उदाहरणों के द्वारा सिद्धम अर्थम वाह सिद्ध वस्तु का संक्षेप कथन कर देते हैं प्रत्यक्ष तथा शास्त्र से गोचरेवादी संति ही ति कोटिश्रत्यक्ष तथा शास्त्र से विषय गोचरम विषय प्रत्यक्ष के विषय में आपने देखा समाज भ्रम फल देता है अनुमान के विषय में आपने देखा समाज भ्रम फल देता है और शास्त्र के विषय में मैंने पुराण आदि विषयों में भी आपने देखा आगम के विषय में भी देखा कि वह भी फल देता है भ्रम फल दे रहा है उक्त इस उक्त न्यायों के आधार युक्तियों के आधार पर सिद्ध हो गया संति कोटिश संवादी भ्रमा इस लोक में ऐसे करोड़ों संवाद भ्रम के दृष्टांत आप देख सकते हो हर आदमी के जीवन में संवादी भ्रम से व्यवहार होता है और फल प्राप्त होता है को लोग भाग्य से मिल गया कुछ सोच के चले थे वाकई में ऐसा हो गया इतने व्यवहार होता है दुनिया में इतने करोड़ों दृष्टांत आप इस तरह अपने आप अपने अपने अनुभवों से भी ग्रहण कर सकते हैं विपक्ष का प्रदर्शन उत्तम वर्तन दृढ़ ये और इसके विरोध में जुटे है नहीं संवादफल नहीं देता ऐसे कहने वालों की बात उठा करके बाद प्रदर्शन के द्वारा उत्तर और दृढ़ करते हैं अन्य मृतिका दारू शरावता कदम अग्निवादिध्योपाश्या कसम वायशिरादय यदि बात नहीं मानोगे संवादि ब्रह्मफल देता है यह बात यदि नहीं मानते हो मिट्टी मिट्टी का का बना दिया, गणपति मूर्ति है, मिट्टी का है? है? उसको लेकर इतनी लाखों की जनता भीड़ कर देती हो कितना महीना भर कहीं मनाते हैं, धक्का मुक्का पैसों की भी लगा देते हैं बाजी भगवान मिट्टी की मूर्तिया बना के रखे और चक्रा सरस्वती का मूर्तियां बनाते बंगाल में देखो काली की मूर्तियां चलता है हैं? काली की मूर्ति मूर्तियां कहीं कुछ कहीं कुछ तीसरे कहते ये सारी चीज कैसे कर रहे हैं आप जानते हैं आप खरीद के, के लाए अरे बीस रुपये में खरीद ला सकते भगवान को आ, दस रुपया बीस रुपया पचास रुपये का बिकते है आप खरीद के लाते हो प्लास्टिक की मिलने लगे दो दो, दो में तो इसीलिए क्या नहीं अब आपने की चेन गणेश भगवान है बने हुए फ्री में रुपये की बात कर रहे हो आपको फ्री में गणेश जी गया कि नहीं मिल गया तो फिर आज तो फ्री में भी मिल रहा जितना चाहो चलता ले जाओ लेकिन आप जानते हैं कि उसके अंदर भावना क्या बनती है गणेश भगवान देती भगवान भावना बनती भावना, भावना क्या फल नहीं देगा फल देता है इसमें मृत्यु का दारु में लकडी शलाह में पत्थर अब जब जगन्नाथपुर इतनी लोग भीड़ करते हैं लकड़ी की मूर्तियां हर 12 साल में नई लकड़ी की मूर्ति रख देते हैं पुरानी मूर्ति को समुद्र में डाल देते हैं अब 12 साल लगे रहते मूर्ति बनाने वाले वह निश्चित है कुछ परिवार उनके वही लोग लगे रहते हैं धीरे धीरे धीरे बारह सालों बनाते बहुत मेहनत है उसमें बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते हैं तीनों बनाना पड़ता ना जगन्नाथ बलभद्र है मूर्ति है इसलिए कृष्ण बलराम और सुभद्रा दो दो भाई बहन उसके बाद जगन्नाथ बलभद्र बोलते सुभद्रा का कृष्ण को जगन्नाथ बलराम को बलभद्र सुभद्रा बारह साल बदला लकड़ी की मूर्ति बदला हर बारह साल में नहीं आता नहीं। नहीं। उससे कोई लेन देन नहीं मृत्यु का कोई की नहीं कुछ और विशेष पेड़, बड़ा ढूंढते उसके लिए एक ही तनेक मनाना है जोड़ना नहीं हाथ जोड़ रहे हैं वो लकड़ी डाल दो जोड़ पोड़ नहीं होता उसमें इसे बहुत संभाल के करना पड़ता है एक छे गलत क्रैक ना पड़ जाए लकड़ी है क्रैक हो गया तो मुसीबत हाँ वो तो बहुत सब प्रकार से कई तो आजकल तो इसलिए क्या कर रहे हैं उस जहाँ वो लोग हैं उनके बाहर जंगल में उसको पैदा करते हैं पेड़ पालते हैं एक तरफ पानी उन्हें देख उठ संभालते रहते हैं पचास सौ पेड़ लगा हैं जो तैयार हो गया अपने अनुकूल उसको या, उसे भी बड़ा पूजा पाठ होता है काटने से पहले भी बड़ा लकड़ा विराट पुरुष क्या बताया गया आपके लोह में ही पेड़ है, है. जंगल तो कहा है दुनिया में सब जगह जंगल कम ज्यादा अलग बात है है तो अन्यथा अन्य था है, ब्रह्मी ऐसी वेद का भी उपास्या कथम वाले पंचाग्नि विद्या है ना स्त्री को अग्नि मानो सब आया अलग अलग पांच अग्नि वर्णन करेंगे कथम वह अग्रिवादि उपासन कर सकता हूं समाधि प्रमाण है उपनिषद अन्यथा समवादि भ्रमाभाव मृदादय फल सिद्धे देवता पूज्य न, न भवे यदि समाधि भ्रम न होता तो मृदादियों से निर्मित मूर्तियों में देवतादि भावना से फल सिद्धि के लिए कोई पूजा नहीं करता भावत। सोता, सोता देख रहे दिख रहा है मिट्टी का है कोई लकड़ी का है कोई पत्थर का है साफ दिखाई दे रहा है देवता तो है पंचायत विद्याग्नि पुरुषो वाव गौतमाग् पृथ्वी वाव गौतमाग्नि परजनियो वाव गौतमाग्नि असोवाग धूलो को गौतमाग्नि पांच अग्नि की गिनती की पहला दूसरा पुरुष तीसरा पृथ्वी चौथा बादल पांचवा दूलोक आवरण आवरण दोनों क्रम से होता है पैदा होने का क्रम लौट के आने का क्रम विपरीत क्रम से आएगा ना वहां से जाने आने दोनों क्रम होता है इत्यादि वाक्य योषित पुरुष पृथ्वी परजनित दुलोका नाम अग्नि उपासन ब्रह्मलोक अवाप्ति फलकम न वह अग्नि तेरूपासना करके जो व्यवहार करता है उसे क्या फल बताया था ब्रह्मलोक प्राप्त बता दिया फल कैसे मिलेगा अनग्नि है न स्त्री अग्नि है क्या आग है क्या वो अनग्नि अग्नित्व बुद्धि पुरुष के आग है नहीं वो अनग्नि में अग्नित्व को बुद्धि कर दिया पृथ्वी ये भी आग नहीं है उसमें अग्नित्व बुद्धि कर लिया बादल आग नहीं है उसे अग्नित्व बुद्धि कर दिया स्वर्गलोक बादल लोक है वो भी अग्नि नहीं है उस अग्नि तो करते हो और फिर भी क्या हो गया ऐसे भावना को, को बताया ब्रह्म प्राप्त होगा में अग्नि से किया आता तुम्हें संवाद जरूर देता है दे। और भी दृष्टान कह रहे हैं आदि देना मनोभ्रमित बाधित आदित्य ब्रम इत्यादेश मनोभ्रम मन को ब्रह्म ना करो सूर्य को ब्रह्म करके उपासना करो ऐसे कह दिया सूर्य तो ब्रह्म है नहीं वस्तु है मन भी ब्रह्म नहीं है आ ब्रह्म में ब्रह्मत्व बहुम सम, ग्रंथे रूपा ब्रह्म बुद्धि सौकर्य आय संक्षिप्त दर्शन इस प्रकार से ग्यारह श्लोकों में लगभग 11 श्लोक इन 11 श्लोकों के माध्यम से जो कि अनेकों ग्रंथों का भी ग्रहण कर ले पुराण भी ले लिया परिषद भी ले लिया लोकवार भी ले लिया अनुमान भी ले लिया इनके द्वारा प्रतिपादित उपादित युक्ति से सिद्ध प्रमाण से सिद्ध संवाद भ्रम को बुद्धि की सुविधा के, के लिए आप अपनी बुद्धि की सौकर्य अनायास समझने के लिए संक्षिप्य ग्रंथ समझा रहे हैं